उत्पत्ति प्रकरण सर्ग राजा का क्रम से राजना अवशिष्ट प्रश्नों का उत्तर देना तथा होने के कारण कहीं पर मंत्री द्वारा कहे गए प्रश्नों में युक्ति प्रदर्शन राक्षसी ने कहा हे राजन आपके मंत्री की परमार्थोक्ति अत्यंत पवित्र है यह कम आश्चर्य की बात नहीं है अब कमल के समान विशाल नेत्र वाली ये राजा मेरे प्रश्नों का उत्तर गए। भाव यह की मंत्री के वचनों में चमत्कार देखकर ही राजा भी तत्वज्ञ है इस बात के ज्ञात होने पर भी राजा के कतन में अधिक चमत्कार होगा यह समझकर राजा के वचनों को सुनने के लिए राक्षसी ने राजा से कहने का अनुरोध किया जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओं को विषय करने वाली जगत प्रतीति का द्वैत का यानी यानी यानी अभाव निवृत्ति प्रतीज्ञान तत्व, ही जिसका परम दर्शन है जो संपूर्ण संकल्पों का त्याग रूप है सब है या सब संकल्पों की विराम भूमि है जो तन्मात्र निष्ठता रूपचित संयम का फलस्वरूप है जिसके मायिक संकोच और विकास से जगत के प्रलय और सृष्टि होते हैं, जो वेदांत वाक्यों का निष्ठारूप है और जो स्वयं वाणी का अगोचर है सत्ता और असत्ता भान और अभान इन दो कोटियों के मध्य में स्थित यानी अनिर्वचनीय अतय आदि और अंत में असत कोटि से ग्रस्त होने पर भी मध्य में दैशिक परिच्छेद से कही पर है और कही पर नहीं है इस प्रकार कोटिद्वयमय यह चराचर जगत जिसकी चित्तमय लीला है विश्वात्मक होने पर भी जिसकी अखंडता वस्तुतः खंडित नहीं होती उस सन्मात्र शाश्वत ब्रह्म को तुम पूछ रही हो यह यह यह पूर्वोक्त राजा राजा ने कहा, फिर आगे राजा कहता है, णु अपने आ, अपने को वायु रूप से देखकर माया से माया के विवर्त से वायु हुआ है इसलिए वह अन्यथा ग्रहण रूप ज्ञान भ्रांति की महिमा है परमार्थ था वह है और भ्रांति दर्शन से वायु है यानी जो वायु है वह वस्तु केवल शुद्ध चेतन ही है उससे अतिरिक्त दूसरी वस्तु नहीं है इसी प्रकार वही शब्द संवेदन द्वारा शब्द एवं उक्त शब्द भ्रांति दर्शक दर्शन मूलन, मूलक होने से शब्द नहीं है यानी भ्रांति वशु उसका शब्द रूप से दर्शन होता है परमार्थ दृष्टि से वह अशब्द है अतएव शब्द और शब्दार्थ की दृष्टि से वस्तुतः वह अः बहु, बहुत दूर है वही अणु सब है और कुछ भी नहीं है इसका समाधान वही मैं हूं और कुछ भी नहीं हू अहंकार से हटने के कारण वह मैं हूं और तद्रूप से मैं नहीं हूँ इस प्रकार वास्तव और वास्तव विचित्रता में क्या कारण है ईश्वर कहते हैं सर्वशक्ति स्वरूप इस अणु की ही प्रतिमा प्रतिभा एकमात्र इसमें कारण है उसकी भ्रांति प्रतिभा शक्ति अवास्तविक रूप की स्पूर्ति में और वास्तव प्रतिभा शक्ति वास्तव रूप की अभिव्यक्ति में कारण है यह अर्थ है आत्मा सैकड़ों प्रयत्नों से अप्राप्य है उसके प्राप्त होने पर कुछ भी प्राप्तव्य नहीं रहता वही पर वही परम प्राप्तव्य है और कुछ भी नहीं है भाव यह है कि यह आत्म रूप होने के कारण पहले ही लब्ध है इसलिए उसकी प्राप्ति में प्रयत्न की सफलता नहीं है उससे बढ़कर कोई उत्कृष्ट फल नहीं है इस आशय से तुमने उक्त प्रश्न किया है तब तक जन्म रूपी वसंतो वसंतों में संसार रूपी लता चिर तक विकास को प्राप्त होती है जब तक संसार के मूल अज्ञान का नाश करने वाला ज्ञान उदित नहीं होता भाव यह की जब तक संसार के मूल ज्ञान का नाश नहीं हुआ तब तक प्राप्त हुआ भी आत्मतत्व तत्व पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुआ बोध से तो उसका पूर्ण रूप से लाभ होता है इसलिए ज्ञान रूपी प्रयास व्यर्थ नहीं है जैसे मरुभूमि में सूर्य प्रकाश जल बुद्धि से अपना अपहरण करता है वैसे ही साकार भाव को प्राप्त होकर दृश्यता को प्राप्त होते हुए स्वस्त इसी अणु ने अपने वास्तविक रूप का अपहरण किया है वह संविद रूपी अणु अपने अंदर मेरु को रखता है और त्रिभुवन को तृण के समान तुच्छ बनाता है भीतर स्थित ही मेरु को बाहर मानो वमन करके मायात्मक रूप से बाहर दिखलाता है यानी अंदर स्थित मेरु की ही बाहर स्थित स्थिति की नाई कल्पना करके उसको बाह्य दिखला दिखाता है चिदनों के अंदर जो जो वस्तु है वह बाहर दिखाई देती है इस विषय में कामी पुरुषों का संकल्प से कल्पित अपनी प्रेयसी का आलिंगन आदि दृष्टान्त है भाव्य के संकल्प से सिद्ध स्त्री और उसका आलिंगन यद्यपि अंदर है फिर भी बाह्य संस्कार जनित होने के कारण बाहर सा देखता हूँ यह कमियों को, यह कामियों को अनुभव होता है आदि सृष्टि में सर्वशक्ति चिति जिस रूप से आविर्भूत होगी इस समय की सृष्टि में भी यह संपूर्ण वैसे ही देखती है भाव कि की ईक के अथवा बांस आदि के पहले पर्व से जिस प्रकार शाखा पत्ते आदि निकलते हैं उसी प्रकार दूसरे तीसरे आदि पर्वों से भी स्वतः निकलते हैं यह नियम है वैसे ही आदि सृष्टि के संकल्प में पर्व से जैसे तत्त तत जीवों की सृष्टि हुई वैसे ही इदानी इदानी तन सृष्टि में भी दूसरे तीसरे पर्वों से स्वतः तत्त तत सृष्टि हुई यह नियम है आशय यह है कि आदि सर्ग में प्रवृत्त नियति ही अंदर स्थित मेरु आदि के बाहर प्रदर्शन में हेतु है आविर्भूत हुए चित्त वाले जिसके अंदर जो जो वस्तु जैसे प्रतिभासित होती है, उसको वह वैसे ही देखता सा है इसमें बच्चे का मन दृष्टांत है यानी बच्चे के हृदय में जो वस्तु यानी स्थानु वेताल आदि जैसे प्रतिभाषित होते है उसको वह वैसे ही यानी सत्य ही देखता है देशतः परमाणु रूप वस्तुतः चिन्मात्र अनु और कालतः अति सूक्ष्म सूक्ष्मतम इस प्रकार देश वस्तु और काल इन तीन प्रकार के परिच्छेदों की कल्पना के भी अवधि भूत इस अनु से सारा विश्व चारों ओर से परिपूर्ण है सर्वव्यापक होने से अनादि होने से और रूपरहित होने से निराकार यह अनु ही सैकड़ों योजनों में भी नहीं समाता है यानी उक्त अणु सर्वव्यापक है अनादि है रूपरहित है फिर भी सैकड़ों योजना में नहीं समाता है जैसे धुर्त लंपट पुरुष मुग्ध स्त्री जनों को सुंदर भ्रुविकारो नयनों द्वारा निरीक्षणों और विविध प्रकार की चेष्टाओं से अपने वश में कर अपनी ओर आकृष्ट करता है वैसे ही शुद्ध चिदालोक लोक पर्वत और तृणों से युक्त जगत को अपना अभिनय दर्शाकर सदा नचा रहा है जैसे वस्त्र अपने अंदर स्थित मेरु आदि आदि के चित्र को बाहर करके मानव आच्छादित करता है वैसे ही उस अनु ने ही अन्य रूप होने के कारण भीतर स्थित मेरु आदि को बाहर करके मानो संविद से बेष्टित कर रखा है आगे राजा कहते हैं यद्यपि यह चेतनात्मा बाल के अग्रभाग के शतांश से भी सूक्ष्म स्वरूप वाला परमा अणु है तथापि देश काल आदि से अनवच्छिन्न होने के कारण मेरु से भी विशाल है शुद्ध आकाश स्वरूप परब्रह्म का परमाणु से साम्य करना मेरु के साथ सरसों की साम्योक्ति के समान मुझे अच्छा नहीं लगता यानी जैसे मेरू के साथ सरसों की तुलना नहीं हो सकती वैसे ही शुद्ध संवेदन रूप आकाशात्मा परमात्मा के साथ परमाणु की तुलना नहीं हो सकती भाव यह है की वह अपरिच्छिन्न है अतः केवल सूक्ष्मता के कारण परिच्छेद के उत्कर्ष के अवधि स्वरूप परमाणु के साथ का अवलंबन कर कौनी वृत्ति से वह अनु नहीं कहा जा सकता है मायाशबल ब्रह्म अपने में ही अनुता का निर्माण कर अनुरूप से स्थित सम, है अतः जैसे सुवर्ण सुवर्ण में कटकत्व आदि से समता नहीं से समता नहीं हो सकती वैसे ही प्रकृति में स्वनिर्मित अनुत्व से सौम्यात समता नहीं हो सकती इस प्रकार बालाग्रसत आत्मा इत्यादि तुम्हारी उक्ति भी संगत होती है पूर्वोक्त अनुभव अनुभव रूप परमात्मा दीपक है क्योंकि आत्मा के सिवा किसी में भी स्वतंत्रता से प्रकाश करने का सामर्थ्य नहीं है और कभी भी आत्मा का अभाव नहीं होता उसका अभाव है है कहना मैं नहीं हूँ कहने के बराबर है प्रकाश और अंधकार दोनों का प्रकाशक है यदि इस आत्मदीप दीपक के बिना ही प्रकाश अथवा अन्य होगा तो उसकी सत्ता का लोप हो जाएगा उससे वह असत ही हो जाएगा यदि सूर्य आदि संपूर्ण जगत केवल मात्र जड़ हो जाएगा तो रूप ए, की मात्मक होगा और प्रकाश होगा होगा? और क्या शुद्ध सन्मात्र चित स्वरूप जो स्वतः आत्मा में स्थित था उसी को अनु बाहर स्थित तेज रूप से देखा सूर्य चंद्र और अग्नि का तेज अपने कारण अज्ञान से भिन्न नहीं है अपने कारण अज्ञान से उनमें इतना ही भेद है कि उनकी वर्ण में शुक्लता और उष्णता है और जाड्यों में तो कोई भेद नहीं है अतः उनसे प्रकाश की क्या आशा काला कोहरा छा जाने पर यह मेघ है ऐसा ऐसा व्यवहार होता है अतः मेघ और कोहरे में जितना भेद होता है प्रकाश और तम में भी उतना ही भेद है उनका स्वतः कोई भेद नहीं है यही वस्तु स्थिति है इन जड़ प्रकाश और तम के प्रकाश के लिए यह चित सूर्य तपता है उसकी सत्ता के सत्ता वाले होकर ये एकता को प्राप्त हुए है चिद्रूपी एक सूर्य रात दिन आलस्य शून्य होकर बाहर भीतर शिलाओं के अंदर तक भी अस्त और उदय से रहित होकर तपता है उसी से जीव की यह प्रसिद्ध त्रिलोकी भाषित होती है प्रकाशित होती है जो अनेक प्रकार के भोग और भोग साधन सामग्रियों से पूर्ण है और कुटी के समान संकुचित कोठरियों से युक्त है वह परमात्मा स्वतत्व के प्रतिभास से शून्य चैतन्य द्वारा तम के स्वरूप भूत तमस्तव का विनाश किए बिना तम को कार्य के लिए क्षुब्ध करता है उससे संपूर्ण जगत भूत तम का आभास होता है जैसे तप कर रहे सूर्य से पद्म और नील कमलों का विकास होता है वैसे ही चित ने प्रकाश और तम की सत्ता को प्रकट किया है भाव यह है कि तम की सत्ता का प्रकट करने वाला होने के कारण भी वह तम की निवृत्ति नहीं करता है जैसे सूर्य रात्रि और दिन को बनाता हुआ अपनी आकृति को दर्शाता है वैसी ही चिति ही आविर्भाव और तिरोभाव रूप प्रकाश और तम की सृष्टि करके अपनी आकृति को दर्शाती है जैसे शहद के रस के अंदर पत्र पुष्प और फलों की शोभा विद्यमान रहती है वैसे ही चिदनों के अंदर संपूर्ण अनुभव रूपी अनु विद्यमान है जैसे वसंत ऋतु से वन भागों का सौंदर्य प्रकट होता है वैसे ही इस चिदनु से ये संपूर्ण अनुभव रूपी अनु उदित होते हैं। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण अत्यंत अस्वादु भी यह परमात्मा रूपी अणु समग्र स्वादों की सत्ता का एकमात्र हेतु होने के कारण स्वयं स्वाद को प्राप्त होता है जैसे दर्पण में प्रतिबिंब रहता है वैसे ही जल में जो कोई भी रस स्थित है वह उसी के वह उसी के कारण है उसके बिना स्वतः उसकी सत्ता नहीं रह सकती संपूर्ण का त्याग कर रहे परमाणु ने यह सब विश्व आश्रित कर रखा है परिच्छि होकर अपने स्वरूप के तिरोधान में असमर्थ इस चिदनु ने संपूर्ण जगत को चदबे के नाई अपनी उत्कृष्ट चित्तानुता को फैलाकर आच्छादित किया है जैसे हाथी धूब के वन में तनिक भी क्षण भर भी अपने स्वरूप को आच्छादित नहीं कर सकता वैसे ही शुन्याकृती, शुन्याकृती परमात्मा यद्यपि अपने स्वरूप को छिपाने में समर्थ नहीं है तथापि उसने विश्व को चारों ओर से आक्रांत कर रखा है, जैसे बालक जाग कर धानकनों दा, की रक्षा करता है सोकर नहीं करता वैसे ही ज्ञात होकर यह परमात्मा जगदंतपाती जीवों की आत्मलाभ से रक्षा करता है उसकी माया अपार है माया की सामर्थ्य से ही यह सब आश्चर्य कर आत्मविस्मृति आदि होते हैं। जैसे वसंत ऋतु पत्ते आदि को उत्पन्न करने वाले रस आदि के उद्बोध से वनराजी विचित्र हो जाती है वैसे ही प्रलय से लीन हुआ जगत भी चिन्हमात्र के अवलंबन से जीता है यानी प्रलय में भी चित सत्ता से ही जगत संस्कार शेष रहता है जैसे वसंत ऋतु के रस के उल्लास से वन भाग विचित्र हो उठता है इसी प्रकार चित्त सत्ता ही स्वतः संपूर्ण रूप से उदित होती है प्रलय में चित, चित्त पृथक नहीं रहती और सृष्टि में रहती है प्रलय की अपेक्षा सृष्टि में यही विशेषता है इस जगत को सत्य चिन्मय यही आप जानिए जैसे कि पल्लव निकुंज और आदि वसंत रस ही है उससे अतिरिक्त नहीं है सदा अवयवों के बिना उदित हुआ भी यह परमाणु ही संपूर्ण अवयवियों का यानी उदभिज स्वेदज अंडज और जरायुज इन चार प्रकार के संपूर्ण प्राणियों का सार यानी आत्मा होने से सैकड़ों हाथ, सीर, लोचन आदि से युक्त है स्वप्न में जैसा जैसे बुढ़ापा और बाल्यावस्था का बोध होता है वैसे ही चिदनों से निमेशांच का ज्ञान और सैकड़ो कल्पों के समूह का आभास प्रतीत होता है इसीलिए वह अनुनिमेश होता हुआ भी सैकड़ों करोड़ों कल्पों का समूह है संपूर्ण आभास सत्ताओं के विलास से यह एक प्रतिभा का विकास है जैसे स्वप्न में भोजन न करने पर भी मैंने अच्छा भोजन कर लिया इस प्रकार की प्रतिति होती है वैसे ही निमेश में कल्पों का निश्चय होता है भोजन किए बिना मैंने भोजन कर लिया इस प्रकार के ज्ञान से युक्त पुरुष स्वप्न में अपने मरण के तुल्य विविध वासनाओं से पूर्ण देखे जाते हैं। चिदात्म रूप परमाणु में संपूर्ण जगत स्थित है और उसी से ही जगत की प्रतीतिया प्रवृत्त होती है जो वस्तु जहाँ पर है वह वहां से उत्पन्न होती है और तद्रूप ही है जैसे स्तंभ से बनी हुई प्रतिमा स्तंभ रूप ही है उससे भिन्न नहीं है आकार वाले पदार्थ में ही विकार आदि देखे जाते हैं और आकार रहित निर्मल आकाश में विकार आदि नहीं देखे जाते हैं। हैं जैसे बीज में रहते वैसे ही चीत में अतीत चीत में अतीत इस समय वर्तमान और आगे होने वाले सभी भूत सदा विद्यमान रहते हैं जैसे चावल और उसके अवय धान की त्वचा से चारों ओर वेष्ट रहते हैं, वैसे ही निमेश और कल्प इस अनु से वेटित हैं और यह अनुचेत्य रूप कल्प और निमेशों से अपने एक देश का आश्रय लेकर के स्थित है संपूर्ण जगत में भोक्तृत्व कर्तृत्व आदि से तनिक भी स्पृष्ट नहीं हुआ उदासीन के तुल्य स्थित यह आत्मा कर्ता न होता हुआ भी करता है शुद्ध चैतन्य रूप परमाणु से यह जगत सत्ता उधित हुई है और क्रिया और भोग के संबंध के बिना ही परमाणु में कर्तृत्व और भोक्तृत्व स्थित है जगत सदा ही किसी से कुछ नहीं बनाया जाता जाता है और न लीन होता है क्योंकि क्रिया का विषय जगत अत्यंत असत है हे राक्षसी ब्रह्म से भासित होने वाला यह सब सबको स्वरूप ही है इसका केवल जगत रूप से शब्द तथा व्यवहार हुआ है ऐसा तुम जानो। अनुदृश्य की सिद्धि के लिए अंदर स्थित चित्त के चमत्कार को यानी चिद में व्याप्त माया शक्ति को जो कि उसकी आत्मा में स्थित है बाह्य प्रपंच रूप से अपने में धारण करता है बहिष्टत्व और अंतस्तत, ये तीनों जगतों में अधिकारी प्राणियों के उपदेश के लिए कल्पित है और शब्द में ही इनकी स्थिति है वस्तु में नहीं क्योंकि वस्तु चिरेक स्वरूप है उसमें बहिष्टत्व अंतत्व इत्यादि भेद की कल्पना का संभव ही नहीं है नित्य परोक्ष भी आत्मा अविद्या से आवृत्त न होने के कारण अंतकरण अवच्छेद सदा स्फुरीत हो रहा है अतः उस पूर्ण के अभिमान से दृष्टा है और बाह्य विषयों के अवच्छेद से आवृत्त होने के कारण अदृष्ट विषय यानी नेत्रज्ञों से दृश्य होकर नेत्र द्वारा निर्गत अंतकरण प्रणाली से बाहर जाकर सतही आत्मस्वरूप को असत घटादि रूप सस्तित देखता है यानी अस्वात्मभूत भूत चित्त से ही प्रकाशित करता है नेत्र से नहीं क्योंकि नेत्र तो केवल द्वार मात्र है इसलिए अनेकत्र कहा है असत द्रष्टातव अवास्तव दृश्यत्व को प्राप्त ही नहीं होता जो वस्तु आत्मा में तनिक भी नहीं है तत्ता तत को, को परमात्मा कैसे प्राप्त होगा कारण कि सत रूप नहीं हो सकता नेत्र द्वारा होने के कारण लोचन नहीं है यानी देखने वाले नहीं किंतु अपरोक्ष ही लोचन है क्योंकि वह चक्षु का चक्षु है है, वह आत्म चैतन्य आविर्भाव से लेकर पुनः तिरो भाव से भावांत अपने शरीर भूत दृश्य को बाह्य रूप बनाकर उसके दृश्य रूप से स्वयं उदित है यानी दृष्ट रूप से उसने अपनी कल्पना कर रखी है जैसे पुत्र के बिना पितृता का संभव नहीं है और जैसे ऐक्य के बिना द्वित्व का संभव नहीं है वैसे ही दृष्टता के बिना दृश्यता का किसी प्रकार भी संभव नहीं है दृष्टा की दृश्यता को प्राप्त होता है दृष्टा ही दृश्यता को प्राप्त तो होता है और दृश्य के बिना दृष्टत्व का संभव नहीं है जैसे कि पिता के बिना पुत्र का संभव नहीं है और भोक्ता के बिना भोग्यता का संभव नहीं है जैसे विशुद्ध सुवर्ण का कटक आदि के निर्माण में सामर्थ्य है वैसे ही दृष्टा का दृश्य विनिर्माण में सामर्थ्य है ही क्योंकि वह चेतन है जैसे सुवर्णमय कटक सुवर्ण के निर्माण में समर्थ नहीं है वैसे ही दृश्य दृष्टा के निर्माण में समर्थ नहीं है क्योंकि वह जड़ है चित चेतन है अतएव वह जैसे सुवर्ण कटक भ्रम को उत्पन्न करता है वैसे ही दृश्य भ्रम का निर्माण करता है उक्त दृश्य असत होता हुआ भी अज्ञानवश सत्सा प्रतीत होता है दृश्य अज्ञान मात्र से उत्पन्न है जब तक अज्ञान रहता है तब तक उसकी स्थिति रहती है जैसे कटकत्व की प्रतीति होने पर सुवर्ण की सुवर्णता का सत्य होने पर भी स्फूट रूप से स्फुरित नहीं होती क्योंकि मूड की बुद्धि में सुवर्णता का स्वुर्ण नहीं होता वैसे ही दृष्टा के दृश्य रूप से स्थिति स्थित होने पर दृष्टा का स्वरूप स्फुरित नहीं होता जैसे कटक रूप में प्राप्त होने पर जैसे कटक रूप में प्राप्त होने पर सुवर्ण अपनी पूर्व सिद्ध कनकता का उपजीवन करता है वैसे ही दृश्य रूप से स्थित होता हुआ अपनी का उपजीवन करता है। जैसे दूर स्थित विषय में यह पुरुष है या पशु है इस पुरुष प्रतीति की उत्कट कोटि वाले संशय में पुरुषत्व का प्रतिभाष नहीं होता इसी प्रकार समानाधिकरण प्रतीतियों में भी उभयांश की एक प्रतिति में प्रमेयता नहीं हो सकती अपने को दृश्य देखता हुआ अपने स्वरूप को नहीं देखता दृष्टा की दृश्य दृश्यवापत्ति होने पर द्रष्टा की सत्ता असत हो जाती है भाव यह की द्रष्टा बहिर्मुख वृत्ति से दृश्य को देखता है और अंतर्मुख दृष्टि से द्रष्टा को देखता है चित्त की एक ही समय दृश्य और दृष्टा दोनों के प्रति उन्मुखता नहीं हो सकती बोध से जिसका दृश्य भाव गलित हो गया है ऐसे दृष्टा की सत्ता ही अवभासित होती है जैसे कि कटक के प्रति अनुसंधान न करने पर सुवर्ण की अकटकता ही भासित होती है दृश्य के रहते द्रष्टा रहता है और दृश्य द्रष्टा के रहते भाषित होता है दोनों के बिना एक भी भासित नहीं होता अतः इन दृष्टा और दृश्य के बीच में एक भी नहीं है जैसे कि छत्र के हट जाने पर छाया हट जाती है वैसे ही दृश्य के नष्ट हो जाने पर दृष्टा का भी अपाय हो जाता है इसीलिए द्रुगमात्र का परिशेष रहता है शुद्ध संविद्रूप आत्मा से इस सबका यथावत ज्ञान प्राप्त करके वाणियों का अभिषेय शुद्ध कुछ ही अवशेष रहता है इस चित परमाणु रूप दीपक ने सब दृष्टा दर्शन और दृश्य को अवभाषित किया जैसे सुवर्ण कटक आदि को अपने में लीन कर लेता है, वैसे ही इस दर्शन और दृश्य को किसने अपने में लीन कर लिया है? इस प्रश्न का पूर्वोक्त दृष्टांतों के उपन्यास द्वारा ही अर्थात परिहार करते हैं, जैसे असत स्वरूप उत्पन्न हुए कटक आदि को सुवर्ण अपने में लीन कर लेता है वैसे ही चित परमाणु रूप दीप से प्रकाशित प्रमाता प्रमाण और प्रमेय रूप इन तीनों को विद्वान यानी ब्रह्म ब्रह्मद्न्या, ब्रह्मज्ञानी निगल जाता है जैसे जल भूमि आदि पांच भूतों से भौतिक पदार्थ तनिक भी पृथक नहीं है वैसे ही इस स्वभाव रूप अणु से कुछ भी पृथक नहीं है सर्वगामी अनुभव रूप होने से और सबका अनुभव रूप होने से एकत्व के अनुभव का ज्ञान न्याय जब दृढ़ हो जाता है तब इसकी सबसे सबके सब साथ एकता सिद्ध है जैसे जलराशि से तरंगता पृथक नहीं है वैसे ही इच्छा अनुरूप संपत्ति वाले इसकी इच्छा से भावित अर्थों की एकता पृथक नहीं है देश काल आदि से अनवच्छिन्न केवल अद्वितीय परमात्मा ही है सबका आत्मा होने के कारण सबसे अभिन्न है तथा अनुभव रूप होने के कारण स्वतः सर्वानुभव रूप ही है जड़ नहीं है जिनमें आत्मसत्ता संदिग्ध नहीं है ऐसे चेतनों का आत्मा होने के कारण यह सत है और आदि द्वारा देखने पर ज्ञात नहीं होता अतः इस सर्वरूप महान आत्मा में लौकिक सदरूप द्वैत और ऐक्य नहीं है इसीलिए यह श्रुति में असत कहा गया है वास्तव में असत्ता के अभिप्राय से असत नहीं कहा गया है यदि कोई दूसरा हो तब एक की एकता हो द्वैत और ऐक्य की छाया और धूप के समान परस्पर एक की दूसरे से सिद्धि होती है अतः की अन्य निरपेक्षता कैसे जहां पर दूसरा नहीं है वहां पर एक की एकता कैसे एकता के असिद्ध होने पर दोनों ही नहीं है इस प्रकार परमार्थ तत्व के द्वैत और ऐक्य शून्य रूप से स्थित होने पर जो द्वैत और आएक्ये ने आएक्ये से युक्त सा तथा द्वैत और ऐक्य सा दिखाई देता है उससे द्वैत और ऐक्य रूप वैसे ही भिन्न नहीं है जैसे कि जल राशि से द्रव्य भिन्न नहीं है जैसे पृथ्वी जल आदि के साम्य से पूर्व पूर्व अवस्था से चुतना हुए बीज के अंदर वृक्ष स्थित रहता है वैसे ही सत्व रज और तम के साम्य से अपनी पूर्व अवस्था से चुतना हुए ब्रह्म के अंदर नाना प्रकार के आरंभ और सुवर्ण से संयुक्त यह जगत स्थित है जैसे स्वर्ण से कटकता अपृथक है वैसे ही ब्रह्म से द्वैत भी अपृथक है ऐसा भली भांति जिसको ज्ञान हो चुका है ऐसे पुरुष का ज्ञान रूप ही तो द्वैत है और ज्ञान सत ही है नहीं है। जैसे जल की द्रवता जल से पृथक नहीं है वायु का स्पंदन वायु से पृथक नहीं है तथा आकाश की शून्यता आकाश से पृथक नहीं है वैसे ही द्वैत ईश्वर से पृथक नहीं है द्वैत और अद्वैत की प्रतीति दुख रूप प्रवृत्ति की सिद्धि के लिए ही है निवृत्ति के लिए नहीं है और जो इन द्वैत और अद्वैत की उत्तम अप्र, अप्रती है वह परम पद है भूत भविष्य आदि जगत शास्त्रीय प्रमाता प्रमाण प्रमेय और प्रमीति रूप ही है और लौकिक रीति से द्रष्टा दर्शन और दृश्य त्रिपुटी रूप ही है इससे अधिक नहीं है वह सब जगत साक्षी भूत चित्त परमाणुओं में स्थित है जैसे पवन अपने ही शरीर में स्पंद को उत्पन्न कर देता है और लीन भी कर, ले, कर लेता है वैसे ही इस आत्मरूप अनु सुमेरु ने अपने शरीर में इस जगद्रुपी अनु को बहुत बार उत्पन्न किया और लीन भी किया यह आत्मचीती मायाशबल होने के कारण माया है अथवा माया भी यानी लोगों को मोह में डालने वाले लोगों की माया से भी श्रेष्ठ है क्योंकि परमाणु के अंदर ही तीनों लोगों का परस्पर है परस्परा है लोगो लोगो क्योंकि परमाणु के अंदर ही तीनों लोगों की परंपरा है इसीलिए दर्पण के अंदर प्रतीत हुए पर्वत के समान वह है ही नहीं अतः वह बृहद भ्रम ही है यदि आत्मस्वरूप सदा माया शून्य ही है तो सर्वदा आत्मस्वरूप ही स्थित है इस पक्ष में भी जगत स्थिति चिन्मात्र परमाणु मात्र ही है उससे पृथक नहीं है जैसे बीज जिसके अंदर महान वृक्ष है पात्र के अंदर रहता है वैसे ही यह अनु जिसके अंतर्गत अनेकों जगत विद्यमान है अपनी समता का त्याग न कर स्थित है जैसे बीच के अंदर फल पल्लवों से युक्त वृक्ष का विस्तार स्थित है और वह परमार्थ दृष्टि से यानी योग परिष्कृत दृष्टि से देखा जाता है वैसे ही चिदनों के अंदर अनेक शाखा प्रशाखाओं से स्थित यह जगत परमार्थ दृष्टि से यानी ब्रह्म दृष्टि से देखा जाता है जैसे बीच के अंदर अपने शाखा फल फूल आदि का त्याग न करता हुआ वृक्ष स्थित है वैसे ही चिदनों के अंदर यह विशाल जगत स्थित है बीच के अंदर वृक्ष के वृक्ष के समान चित चित परमाणु के अंदर स्थित द्वैत रूप जगत को जो अद्वैत देखता है उसी का दर्शन दर्शन है यानी वही तत्वज्ञानी है वस्तुतः न द्वैत है न अद्वैत है न बीज है न अंकुर है न स्थल है न असत्ता है न यह सौम्य है न क्षुभित है चिदनों के अंदर तीनों जगत आकाश वायु आदि भी कुछ नहीं है न जगत है न, न जगत है केवल एक सर्वोत्कृष्ट उत्तम चिति है वह चीति सर्वात्मिका है वह जहाँ जिस रूप से उदित होती है वहाँ पर सृष्टि प्रतिभा रूप से आविर्भूत होती है उदित न होता हुआ भी यह एकात्मा परमाणु अपने संकल्प से विकास को प्राप्त होकर निष्प्रपंच स्वरूप आकाश में समग्र वस्तु रूप से स्थित है जैसे वृक्ष बीजों को उत्पन्न करता हुआ और वृक्ष स्वभाव को न हटाता हुआ स्व बीज रूप से उदित होता है तदनंतर भूमि को प्राप्त होता है वैसे ही परम तत्व भी जगत रूप से उदित उदित होता है और अपने उदय से जग जगत्ता को यानी जन्म मरण आदि की कल्पना को प्राप्त होता है उन दोनों में विशेषता इतनी ही है कि वृक्ष बीज रूप से ही विकारी नहीं है किंतु वृक्ष रूप से भी विकारी है क्योंकि दोनों रूपों से उसमें विकार तो सबके असंग, असंग सब त्याग में तत्पर है और सर्वानुगत सद्रुप होने के कारण सबके अत्याग में तत्पर है और निर्विकार ही सदा रहता है परमाणु की अपेक्षा स्थूल होने के कारण बस आ, ब, बस तंतु महामेरु है बीस तंतु, बीस, आ, बीस तंतु है, क्योंकि बीस तंतु दृष्टिगोचर होता है और परमाणुता नेत्र से दृश्य नहीं है वह है परमाणु के भी अंदर आत्मरूप ब्रह्म की अपेक्षा बीस तंतु भी महामेरु है और उसी के अंदर चिद घन परमार्थ स्वभाव करोड़ों मेरु पर्वत स्थित है जैसे आकाश द्वारा गंधर्व नगर आदि दृश्य नाना विचित्र प्रपंच रूप से बनाया गया भी चारों ओर निर्मल शून्यता को यानी आकाश स्वरूपता को प्राप्त ही है वैसे ही उस एक महान और परमाणु से विश्व अपंचीकृत पंचभूतों के रूप से विस्तारित है पंचीकरण द्वारा ब्रह्मांड और भुवन रूप से बनाया गया है उन ब्रह्मांड और भुवनो में देव मनुष्य असुरेद से उत्पन्न किया गया है और उनके भोग के लिए तत्त विषयों के भेद से रचा गया है सम्मिश्रित जड़ अविद्या मात्र रूप होने के कारण सुषुप्ति के सदृश स्वकाल में भी यानी में भी सत्ता और स्पूर्ति के व्यवहार की सिद्धि के लिए सच्चिदानंद होने से अत्यंत सुंदर अपने स्वरूप अर्थात अधिष्ठान आत्म तत्व का त्याग न किए हुए द्वैत ने जब यथास्थिति यथास्थित आत्म तत्व के ज्ञान से स्थिति गमन और अगमन आगमन से मुक्त ऐक्य को प्राप्त किया तब क्षुद्र जगत परमार्थ पिंड रूप ही रह जाता है इस प्रकार वह ब्रह्मिक स्वभाव से स्थित है इसीलिए मैं संसार रूप नहीं हूँ किंतु सदा अद्वितीय ब्रह्म रूप ही हूँ यह भाव है इक्यासिवा सर्ग समाप्त उत्पत्ति प्रकरण बयासीवा सर्ग प्रसन्न हुई कर्कटी का राजा और मंत्री को मंत्र देना और उनका समाधि से व्यक्त हुई इसके लिए इसके लिए लिए समाधि लोगों का भोजन रूप से अर्पण करना श्री वशिष्ठ जी ने कहा श्री रामचंद्र जी इस प्रकार राजा के मुख से सुनकर उस वन की बंदरी रूपी राक्षसी कर अपनी राषस राक्षेद पूर्वक नाश है त्याग कर दिया वह बाह्य दृष्टि रूप संताप से रहित अंतशीतलता को प्राप्त होकर ऐसे विश्रांति को प्राप्त हुई जैसी की चंद्रिका से युक्त कुमुदिनी और वर्षा काल की मयूरी अंत शीतलता को प्राप्त होकर विश्रांति को प्राप्त होती है उसको राजा की उस वाणी से अत्यंत आनंद हुआ जैसे आकाश में मेघों के शब्द से गर्भ धारण करने पर बगले की पंक्ति को आनंद होता है राक्षसी ने कहा आहो, आप दोनों की बुद्धि बड़ी पवित्र मालूम पड़ती है जो कभी अस्त न हो ऐसे ज्ञान रूपी सूर्य से वह भाषित है जैसे ज्ञान जैसे चंद्रमंडल से निकली हुई चांदनी शुद्ध शीतल और समरस होती है वैसे ही यह मैं आप लोगों की बुद्धि से वाणी द्वारा निकली हुई विवेकामृत कणिका को सुनकर शुद्ध शीतल और समरस हो गयी हूँ है राजन आपके सदृश जो विवेकी पुरुष है वे जगत के पूज्य हैं और सेवक सेवा करने योग्य है ऐसा मैं समझती हूँ जैसे चंद्रमा से चंद्रमा से कुमुदिनी विकसित होती है वैसे ही मैं आप लोगों के सत्संग से विकसित हो गई हूँ जैसे सूर्य की किरणों के संसर्ग से कमलों का विकास होता है और कुसुमों के संसर्ग से सुगंधि प्राप्त होती है वैसे ही सत्संगति से कल्याण प्राप्त होता है महात्माओं की संगति से फिर दुख नहीं होता जिसके हाथ में दीप शिका हो।, हो क्या हो क्या ऐसा पुरुष अंधकार से तिरस्कृत हो सकता है मैंने भूमि के, के सूर्य के सदृश आप दोनों को इस जंगल में पाया है आप दोनों पूजनीय हैं इसीलिए शीघ्र कहिए मैं आप लोगों की कौन शुभ इच्छा पूरी करूं राजा ने कहा हे राक्षस कुल कानन की मंजरी इस नगर में हृदय शूल सदा प्राणियों को अत्यंत पीड़ा पहुँच पहुंचाता है चूंकि मेरे राज्य में सारी की सारी जनता दृढ़ विसूचिका से युक्त होकर संतप्त है इसलिए मैं अपनी रात्रिचर्या करने के लिए निकला हूँ जब मनुष्यों के हृदय में शूल आदि रोग औषध द्वारा शांत नहीं हुआ तब मैं तुम्हारे सलीखे पुरुषों द्वारा कहे गए मंत्र की अभिलाषा से घर से बाहर निकला हूँ बूढ़ लोगों का विनाश करने वाले तुम्हारे तुल्य व्यक्ति के निग्रह के लिए मेरी प्रवृत्ति हुई है। है, वह इस समय सर्वता संपन्न हो गई है। हे शुहे? तुम मेरा इतना ही वचन स्वीकार कर लो कि अब तुम किसी के भी प्राण न लेना राक्षसी ने कहा बहुत ठीक है हे प्रभो आज से लेकर मैं निश्चित ऐसा ही करूंगी मैं सच कहती हूँ अब मैं किसी की हत्या नहीं करूंगी राजा ने कहा हे प्रफुल्लित कमल के सदृश नेत्र वाली राक्षसी दूसरे जीवो की देह से अपना जीवन निर्वाह करने वाली हे करकटी, यदि ऐसा है तो मेरे अभिष्ट अहिंसा के व्रत में स्थित हुई।, हुई तुम्हारे शरीर का निर्वाह कैसा होगा राक्षसी ने कहा हे राजन हिमालय पर्वतों में छह मास के बाद समाधि से उठी हुई मुझे भोजन के संकल्प से आज यह भोजन इच्छा हुई है इस समय उसी शिखर पर जाकर समाधि लगाकर अपनी इच्छा अनुसार सजीव प्रतिमा के समान में सुख से रहती हूँ अमृत रूप आत्मा की भावना वाली समाधि लगाकर मैं अपने शरीर को इच्छा अनुसार जीवित रखती हूँ उसके अनंतर मैं अपने शरीर का त्याग करूंगी ऐसा मेरा निश्चय है हे राजन अब मैं अपने शरीर के परित्याग तक प्राणियों की हत्या नहीं करूंगी इसीलिए मेरे इस वचन को सुनो राजन हिमालय नामक पर्वत है जो शरतकाल की चांदनी के के समान है, एवं उत्तर दिशा मध्य में पूर्व और पश्चिम सागर का अवगाहन कर स्थित है पहले लोहे की मेघ घटा के समान करकटी नामक, नाम की मैं उस पर्वत में स्वर्ण शिखर में स्वर्ण शिखर से स्वर्ण शिखर के रूपी घर में रहती थी मैंने जनता को मारने की इच्छा से जीवों के प्राणों को हरने वाली सूची रूपी का होने के लिए क्लेश प्रदान द्वारा जनता का विनाश किया तब गुणी लोगों की हिंसा न करना जो ब्रह्मा जी ने गुणी लोगों की हिंसा न करने के लिए महामंत्र दिया मैं उस मंत्र के अधीन होकर स्थित हूँ उस मंत्र को तुम लो, उससे लोक में संपूर्ण हृदय शूल शांत हो जाएंगे मेरे द्वारा की गई पीड़ा की तो बात ही क्या है मैंने जगत में पहले खूब हिंसा की मैंने पहले खून चूसने से लोगों के हृदय को खून रहित कर दिया उससे लोगों की नाड़िया खून से रहित हो गई है मारकर रक्त और मांस को चूसकर जो बहुत से लोग मैंने छोड़े रक्त संचार से रहित नाड़ी वाले उन लोगों से जो लोग उत्पन्न हुए वे भी वैसे ही हुए यानी किसी प्रकार उनका जीवन रहने पर भी उनके वंशजों में भी रक्त रहितता हुई इसीलिए हिंसा अत्यंत अनर्थ कारिणी है हे राजन यह विषूचि का मंत्र तुमको प्राप्त हुआ ही समझो क्योंकि सत्वयुक्त जो पुरुष है उनके लिए कुछ भी दुस्साध्य नहीं है इसीलिए हे राजन, दुष्ट नियो के अंदर शूल रोग की शांति के लिए ब्रह्मा जी ने जो मंत्र कहा था उसको आप शीघ्र ग्रहण कीजिए राजन, आओ नदी के समीप चले वहाँ पर तुम्हारे ऊपर खूब प्रसन्न हुई मैं आचमन कर पवित्र हुए तुम दोनों को उक्त मंत्र देती हूँ वशिष्ठ जी ने कहा श्री रामचंद्र जी इस प्रकार उस रात्रि में राक्षसी मंत्री और राजा तीनों जिन में परस्पर मित्रता हो गई थी नदी के पर गए तब अनवय और व्यतिरेक से राक्षसी की मैत्री को जानकर आचमन किए हुए वे दोनों राक्षसी के शिष्य होकर बैठे तदुपरांत उक्त राक्षसी ने ब्रह्मा जी के द्वारा उपदिष्ट जप से सिद्धि देने वाला वह का मंत्र उनको स्नेह दिया तदनंतर उन राजा और मंत्री से जिनके साथ उसकी मित्रता हो गई थी, विदा होकर जब वह राक्षसी चलने लगी तब राजा ने उससे कहा हे विशाल शरीर वाली तुम हमारी गुरु और सखी बन गई हो इसीलिए हे सुंदरी हम लोग तुम्हारे भोजन के लिए यत्न से तुम्हे निमंत्रित करते हैं हमारे ऊपर प्रसन्न हुई तुम हमारी बिन्ती को अस्वीकार करने के लिए योग्य नहीं हो सजनों की मित्रता दर्शन से ही बढ़ती है अत्यंत सौभाग्य युक्त और मनोहर छोटे आकार को बनाकर हे भद्रे आप हमारे घर में आइए और वहाँ आनंद पूर्वक रहिए राक्षसी ने कहा राजन मुग्धा युवती का रूप धारण करने वाली मेरे लिए भोजन देने में आप समर्थ है पर राक्षस रूप धारण करने वाली मुझको आप किससे तृप्त करेंगे राक्षस अन्न ही मेरे लिए संतोषप्रद होता है और सामान्य लोगों का भोजन मेरे संतोष के लिए नहीं होता क्योंकि यह मेरा स्वभाव बहुत काल से परिपक्व हो गया है अतः जब तक मेरी देह रहेगी तब तक यह हट नहीं सकती सकता राजा ने कहा हे अनिंदित सोने के हारों से विभूषित स्त्री का रूप धारण करने वाली तुम मेरे घर में जब जब तक तुम्हारी इच्छा हो कुछ दिनों तक रहो तदनंतर सैकड़ों हजारों पापियों चोरों और दंडनीय को अपने राज्य से लाकर मैं तुम्हारा अनुरूप भोजन दूंगा स्त्री के सुंदर रूप का परित्याग कर राक्षसी का शरीर धारण कर तुम सैकड़ो दंडनीय पुरुषों को जो कि इकट्ठे किए रहेंगे उठाकर हिमालय पर्वत के शिखर पर ले जाना और वहां पर सुखपूर्वक उन्हें खाना जो अधिक भोजन करते हैं उनको एकांत में भोजन करना बड़ा रुचिकर होता है भोजन से तृप्त होकर थोड़ी निद्रा लेकर फिर तुम समाधिस्थ हो जाओ समाधि से व्युथित होकर फिर आकर दूसरी बार अन्य व्यजनों को ले जाओगी धर्मतः इन लोगों की हिंसा हिंसा नहीं है। स्वधर्म से हिंसा ही स्वधर्म से हिंसा ही इनके लिए महती कृपा के समान है अवश्य तुम समाधि से उठकर मेरे पास आओगी क्योंकि असज्जनों की भी बड़ी हुई मित्रता निवृत्त नहीं होती राक्षसी ने कहा हे hey, मित्र तुमने बहुत ही युक्ति यु, युक्त कहा है हे hey, राजन मैं तुम्हारे कथनानुसार ही करती हूँ मित्रता से प्रवृत्त हुए पुरुष के वचन का कौन अभिनंदन नहीं करता वशिष्ठ जी ने कहा हे hey, श्री रामचंद्र जी ऐसा कहकर वह राक्षसी वहां पर सुंदर स्त्री बन गई उसने हार बाजूबंद कड़े रेशमी वस्त्र और सुंदर मालाए धारण कर ली हे hey, राजन आओ चले ऐसा कहकर वह राक्षसी रात्रि में पहले चलने के लिए तैयार हुई उक्त राजा और मंत्री के पीछे पीछे चली इसके बाद राजा के महल में पहुंचकर एक दूसरे के साथ आदर भाव रखने वाले उन्होंने एक सुंदर घर में बैठकर परस्पर कथा आदि से सारी रात बिता दी प्रातः काल होने पर वह राक्षसी सती साध्वी स्त्री की लीला से अंत में स्थित हुई और राजा एवं मंत्री अपने अपने कार्य में लगे तदुपरांत राजा ने अपने मंडल में से तथा दूसरे लोगों के नगरों से भी तीन हजार दंडनीय लोगों को इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने के उपरांत राजा ने वे सब उस राक्षसी को दे दिए वह रात्रि में फिर वैसी ही भयंकर काली राक्षसी बन गई उन तीन हजार उद्योग को उसने अपने भुज मंडल में ऐसे ग्रहण कर किया जैसे कि मेघमाला अपने मध्य में लटक रही धाराओं को ग्रहण करती है फिर जैसे कोई को, को बृहत्ने का, के कारण श्रेष्ठ वह राक्षसी राजा से अनुमति लेकर उसी हिमालय शिखर पर चली गई वहां सुखपूर्वक भोजन करके खूब तृप्त हुई तीन दिन तक लगातार सोकर जागरण से स्वस्थ स्वस्थ हुई उसने फिर समाधि ले ली वह पांच या चार वर्षों में समाधि से जागृत होती थी होती थी और तदनंतर समाधि से उठने के बाद फिर राजा के पूर्वोक्त वचन से प्रतिसंगम की इच्छा होने पर राजा के पास जाती थी वह परस्पर विश्वासपूर्ण कथाएं करती हुई कुछ काल तक रहकर उन व्यो को लेकर फिर अपने स्थान हिमालय को जाती वह राक्षसी आज भी पूर्वोक्त रीति से ही जीवन मुक्त होने के कारण उसी हिमालय पर्वत में हिमालय पर्वत के वन में कभी यानी व्युत्थान होने पर लौकिक व्यवहार करने वाली कभी समाधि में एकमात्र ज्ञान में लीन चित्त वाली होकर बैठी है उस किरातों के राजा के काल आने पर सक ईष्णाशुन शून्य मन से विदेह कल रूप परम शांति को प्राप्त होने पर उसके वंशजों की जो उस समय उस राष्ट्र के अधिपति थे मित्रता से पूर्व की अपने ग्रास भूत वो को खाती हुई चिरकाल से स्थित है बयासी मास, बयासी समाप्त। उत्पत्ति प्रकरण तिरासीवा सर्ग समाधि से चिरकाल तक युथित नहीं हुई वह कर्कटी किरातमंडल में कन्दरा देवी रूप से प्रतिष्ठित हुई यह वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा वत्स श्री रामचंद्र जी उस किरात मंडल में जो जो राजा होते हैं उन सब के साथ उस राक्षसी की अत्यंत मैत्री रहती है यह योग सिद्ध राक्षसी वहां पर जो बड़े बड़े उत्पात पिशाच आदि का भय और रोग उत्पन्न होते है उन सबकी निवृत्ति करती है बहुत वर्षों के बाद ध्यान से विरत हुई वह किरात मंडल में आकर इकट्ठे किए हुए समस्त वध्य जंतुओं को खाती है आज भी वहां पर जो लोग वध्य होते हैं उन्हें राजा उसके लिए ले आता है अपने मित्र का सम्मान करने के लिए कौन उद्योगशील नहीं होता उसके ध्यान में बैठ जाने पर और किरात मंडल में चिरकाल तक न आने पर लोगों को विविध दोषों की शांति के लिए कन्दरा नाम की उस देवी की जिसका दूसरा नाम मंगला था नगर में गगन चुम्बी राजमहल के ऊपर मूर्ति रूप से स्थापना की तब से लेकर उस मंडला आ, मंडल का जो भी राजा होता है वह भगवती कंदरा की प्रतिष्ठा करता है यानी काल से पूर्व प्रतिमा के नष्ट होने पर नई प्रतिमा की स्थापना करता है जो अधम राजा कंदरा देवी की प्रतिष्ठा नहीं करता अनेक अनेक उपद्रव आदि उसकी प्रजा को यत्न पूर्वक नष्ट करते हैं। उसके पूजन से मनुष्य उत्पात रोग आदि की शांति रूप संपूर्ण फल को प्राप्त होते हैं और जो पूजन नहीं करते वे अपनी अपनी वासना से उत्पन्न हुए अनर्थ को प्राप्त होते है की बली से उस देवी की पूजा की जाती है वह वह प्रतिमा आज भी भी भी पर स्थित है। है। अन्यत्र यदि चित्र में लिखित हो, तो उक्त फल देती संपूर्ण लोगों को बालक बछड़े धन धान्य आदि वैभव और संपत्तिया देने वाली संपूर्ण वध्य को ग्रसने वाली परम बोधवती चिरकाल से अनुवृत्त देवी देवीपाव कर्कटी किरातजनौ के मंडल में स्थित है तिरासी सर्ग स